नील अनिता विषय वस्तु आप क्या करते हैं आपका जन्म कहां हुआ था आप स्कूल में कैसे थे जब आपने उड़ना शुरू किया तो आप कितने साल के थे आप एक अंतरिक्ष यात्री कैसे बने आप चंद्रमा पर कैसे पहुंचे आपने चंद्रमा पर कब, कब कदम रखा आपने चंद्रमा पर क्या किया आप कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे जब आप पृथ्वी पर वापस आए तब क्या हुआ क्या फिर कभी अंतरिक्ष में गए सैटन पांच कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ आप क्या करते हैं मैं एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और पायलट हूं। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री दर्शकों ने उन्हें तब देखा मॉड्यूल से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा वो एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है उन्होंने कहा लेकिन मानव जाति के लिए वो एक विशाल छलांग है उन्नीस सौ सत्तावन में रूस ने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक एक अंतरिक्ष में भेजा 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने उसके बाद रूस और अमेरिका में स्पेस रेस शुरू हुई अमेरिका ने वर्चस्व हासिल करने का फैसला लिया मई 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि अमेरिका उन्नीस तक चंद्रमा पर एक आदमी को लैंड कराएगा चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अपोलो ग्यारह मिशन अब तक की सबसे रोमांचक यात्राओं में से एक थी उसमें बहुत जोखिम भी था किसी को नहीं पता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर क्या मिलेगा या फिर वो कभी सुरक्षित वापस लौट पाएंगे भी या नहीं आपका जन्म कहां हुआ था मैं अपने दादा दादी के फार्म पर पैदा हुआ था जो ओहाइयो के वेब कॉनेटा के पास था नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म पाँच अगस्त 1930 को ओहाइयो के वाइप कॉनेटा शहर के बाहर उनके दादा दादी के फार्म पर हुआ था उनके माता पिता का नाम स्टीफन और वायला आर्मस्ट्रॉन्ग था नील की एक छोटी बहन जून और एक छोटा भाई डीन था स्टीफन आर्मस्ट्रॉन्ग ही राज्य के एक अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे नौकरी की वजह से परिवार को अक्सर घर शिफ्ट करना पड़ता था नील को बहुत कम उम्र से ही उड़ान में दिलचस्पी थी जब वो सिर्फ दो साल का था तो उसके माता पिता उसे क्यूबलैंड म्यूनिस्पल एयरपोर्ट पर ले गए वहां उसने हवाई जहाजों को टेकऑफ और लैंड करते हुए देखा वो विमानों से इतना मोहित हुआ कि वो वहां से घर वापिस नहीं जाना चाहता था नील को अपनी पहली हवाई जहाज उड़ान के लिए चार साल इंतजार करना पड़ा एक रविवार की सुबह उसे एक पायलट ने हवाई जहाज की सवारी दी वो पायलट शहर में स्थानीय लोगों को विमान की सवारी देने आया था अब स्कूल में कैसे थे मैंने स्कूल में हमेशा कड़ी मेहनत की और मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था नील स्कूल जाने से पहले ही पढ़ना सीख गया था स्कूल में वो एक बहुत ही तेज छात्र था नील को स्कूल जाने में और अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने में मजा आता था वो स्काउट भी बना लेकिन कुछ ऐसा भी था जिसमें उसे और जिसमें उसे और ज़्यादा मजा आता था मॉडल हवाई जहाज बनाने में नील ने जब अपना पहला मॉडल प्लेन बनाया तो तब वो आठ साल का था जल्द ही वो अगले मॉडल प्लेन पर मेहनत करने लगा दस साल की उम्र में नील को स्थानीय कब्रिस्तान में घास काटने का पहला काम मिला उस कमाई से वो बड़े मॉडल विमान खरीदना चाहता था बाद में उसने एक बेकरी में काम किया उन पैसों से उसने बैरिटोन नामक एक वाद्य यंत्र खरीदा जो उसने स्कूल बैंड में बजाया हाई स्कूल में नील ने कड़ी मेहनत की खासकर विज्ञान और गणित नेता बनने में भी उसकी प्राकृतिक क्षमता थी अक्सर अन्य छात्र उसके पास मदद के लिए आते थे नील ने स्कूल के बैंड में खेलना जारी रखा स्कूल बैंड और विभिन्न नौकरियां करना थकान भरा था लेकिन नील ने उसकी कोई परवाह नहीं की उन सब पैसों से वो उड़ान कोर्स की फीस जमा कर सकता था जब आपने उड़ना शुरू किया तो आप कितने साल के थे जब मैंने पायलट की परीक्षा पास की तब मैं सोलह साल का था अगस्त पांच उन्नीस को नील ने पायलट का लाइसेंस अर्जित किया तब वो सोलह साल का था उसके लिए उड़ना एक सपने के सच होने जैसा था लेकिन नील यह भी समझना चाहता था कि विमान कैसे काम करते थे हाई स्कूल के बाद वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए परड्यू यूनिवर्सिटी गया डेढ़ साल बाद नौसेना की ओर से उसने कोरियाई युद्ध में एक लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया बीस साल की उम्र में वो अपनी स्क्वाड्रन में सबसे कम उम्र का पायलट था नील की उड़ान कौशल और बहादुरी उच्च स्तर की थी एक बार जब दुश्मन की गोलियों से उसके जेट में आग लगी तो वो जहाज से कूद बच गया 1952 में नील अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए पर्ड्यू यूनिवर्सिटी लौटा। अंतरिक्ष यात्री कैसे बने मुझे नासा ने जेमिनी आर्ट मिशन के लिए चुना उन्नीस सौ साठ के दशक में जमिनी परियोजना के नाम से जाने वाली अंतरिक्ष उड़ानों की एक श्रृंखला शुरू हुई नील ने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आवेदन किया और उसे 1966 में में उस उनकी पहली उड़ान जेमिनी पर थी, जो अंतरिक्ष एक अन्य कौशल के, के लिए नील की, की गई जब नासा ने अपोलो उल की घोषणा की तो उन्हें चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मिशन अपोलो ग कमांडर नियुक्त किया, किया। आपातकाल स्थिति में उन्हें क्या करना है यह भी उन्हें समझना था नील को मिशन का कोई डर नहीं था लेकिन उन्होंने कहा पूरी ईमानदारी से मैं चंद्रमा से वापस आने वाला पहला आदमी बनना चाहता हूँ अब चंद्रमा पर कैसे पहुंचे हमने ट खड़ा था उन्हें, उन्हें अंतरिक्ष में तेजी से धागे ग्यारह अंतरिक्षयान सैटन पांच रॉकेट के शीर्ष पर था सुबह छह बावन बजे आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो गांच के विशाल इंजन में आग लगाई गई छः पाँच चार तीन दो एक शून्य सभी इंजन तैयार थे जमीन हिलने लगी और एक तेज गर्जना के साथ सेटन पांच हवा में विस्फोट के साथ ऊपर उठा उस समय सुबह के नौ बजकर बत्तीस मिनट बजे थे लिफ्ट अपोलो ग्यारह लिफ्ट ऑफ ऊपर उठो ऊपर उठने के कुछ ही मिनटों के भीतर रॉकेट का पहले और दूसरे चरण के इंजन निकलकर कहीं दूर बजकर 44 मिनट पर तीसरे चरण के ने फायर किया और अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में भेजा लगभग ढाई घंटे बाद उन्होंने फिर से फायर किया जिससे अपोलो ग्यारह की गति बढ़कर चौबीस मील प्रति घंटे की हो गई अब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की ओर अग्रसर थे आपने चंद्रमा पर कब कदम रखा 20 जुलाई उन्नीस को ठीक दस बजकर छप्पन मिनट अंतरिक्ष से यात्रा करने वाले करने के तीन दिनों के बाद अपोलो 11 के चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में चला गया अगले दिन आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने अपना स्पेस शूट पहना और लूनर यानी चंद्र मॉड्यूल ईगल ने रेंग कर अंदर गए दोपहर एक बजकर छियालीस मिनट पर ईगल ने चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू किया सब कुछ सही रहा और ईगल बेहतरीन तरीके से सी ऑफ ट्रैंक्वलिटी में उतरा पृथ्वी पर, पर कोई हवा या पानी नहीं है और तापमान ठंड से लेकर एक सौ बीस डिग्री सेल्सियस यानी दो सौ अड़तालीस फेरनाइट तक होता है उनके बैक पैक में ऑक्सीजन की सप्लाई तापमान नियंत्रण यंत्र और दो तरफा रेडियो थे इनके बिना वो जीवित नहीं रहते अंत में उन्होंने ईगल का हैचन ढक्कन खोला और नील बाहर की सीढ़ी से नीचे उतरने लगा आपने चंद्रमा पर क्या किया हमने मून रॉक यानी चंद्रमा पत्थर के नमूने एकत्र किए जल्दी नील के साथ बस भी उनके अंतरिक्ष सूट भारी थे लेकिन चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम था इसलिए वो आसानी से घूम सकते थे चंद्रमा की सतह पाउडर जैसी पाउडर जैसी थी लेकिन दृढ़ थी दोनों आदमियों ने कैमरा फिट किया और अपना काम शुरू किया कुछ ही घंटों में उनकी सप्लाई खत्म हो जाएगी उन्होंने मून रॉक यानी चंद्रमा पत्थर और धूल के नमूने एकत्र किए और उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों के उपकरण स्थापित किए उनसे वैज्ञानिक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को अधिक सटीक रूप से माप पाते और उन्हें चंद्रमा की सतह की बेहतर तस्वीरें मिल पाती आर्मस्ट्रॉन्ग और हिल्ड्रिन ने वहाँ एक अमेरिकी झंडा भी गाड़ा क्योंकि चंद्रमा पर कोई हवा नहीं थी इसलिए उन्होंने झंडे को एक तार की मदद से सख्त बनाया उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति का टेलीफोन भी मिला फिर अंतरिक्ष यात्री ईगल में लौट आए वापिस आकर उन्हें यह पता चला कि इंजन स्टार्ट करने वाला स्विच टूट गया था यदि वे उसे ठीक नहीं कर पाते तो वे वहीं पर फंस जाते पर अपनी अकल लगाकर उन्होंने उस स्विच को एक पेन की मदद से बदला फिर इंजन ने फायर किया और मॉड्यूल के ऊपरी आधे भाग ने ईगल के निचले आदेशों को छोड़ दिया अब कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे हम आठ दिनों तक वहां रहे चंद्रमा छोड़ने के तीन घंटे बाद ईगल इंतजार कर रहे कमांड कमांड मॉड्यूल कोलंबिया तक पहुंचा, जहां माइकल कोलिंस के साथ अंतरिक्ष यात्री दोबारा मिले ईगल को अंतरिक्ष में भेजा गया जिससे वो चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो फिर उन्होंने पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू की जब वे पृथ्वी के पास पहुंचे तो उन्हें सर्विस मॉड्यूल को भी उन्होंने सर्विस मॉड्यूल को भी फेंक दिया चौबीस जुलाई को पृथ्वी छोड़ने के आठ दिन बाद कोलंबिया के पैरासूट खुले और वो प्रशांत महासागर में जाकर गिरा वहां पर मौजूद विशेष सुरक्षा सूट पहने गोताखोरों ने हैच डक्कन खोला और वे अंतरिक्ष यात्रियों को एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचाओ जहाज में ले गए चंद्रमा की पहली यात्रा सफल रही वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कुछ खतरनाक और अज्ञात चंद्रमा कीटाणुओं को वापस न लाए हों जो पृथ्वी पर बीमारियां फैलाए इसलिए तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को ह्यूस्टन में एक प्रयोगशाला के अंदर अगले अट्ठारह दिन क्वारंटाइन में बिताने पड़े उस समय उन्होंने नासा के लोगों के साथ अपनी उड़ान के अनुभव पर चर्चा करते हुए बिताया जब डॉक्टरों को विश्वास हो गया कि उनके साथ कोई अजीब रोगाणु नहीं थे फिर अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया के लोगों से मिलने और अपने परिवारों के पास वापस जाने की अनुमति दी गई जब आप पृथ्वी पर वापस आए तब क्या हुआ वो बहुत आश्चर्यजनक था हमारे साथ नायकों की तरह व्यवहार किया गया मून मिशन ने आर्मस्ट्रॉन्ग एल्ड्रीन और कोलिन को पूरे जगत में प्रसिद्ध बना दिया हर कोई उन्हें देखना और उनके अनुभवों को सुनना चाहता था 13 अगस्त को तीनों अंतरिक्ष यात्री और उनकी पत्नियां एक दिन में तीन अमेरिकी शहरों में घूमे वे न्यूयॉर्क शहर से शुरू करके फिर शिकागो और लॉस एंजलिस गए उन्हें अमेरिकी नागरिकों के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया नासा ने उनके लिए एक विश्व दौरे का आयोजन किया 45 दिनों में अंतरिक्ष यात्रियों ने 24 देशों के 27 शहरों का दौरा किया मार्ग के हर पड़ाव पर हजारों लोगों ने उनके स्वागत के लिए सड़कों पर लाइनें लगाई जब दौरा समाप्त हुआ तो नील ने वाशिंगटन डीसी के नासा स्थित मुख्यालय में नौकरी कर ली उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन भी जारी रखा नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमेशा एक बहुत ही निजी व्यक्ति रहे और उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया उन्हें अखबारों में इंटरव्यू देना पसंद नहीं था और उन्होंने विज्ञापन की दुनिया के अधिकांश प्रस्ताव ठुकरा दिए वो एक आम इंसान जैसे अपना निजी जीवन जीना चाहते थे चंद्रमा पर पहले आदमी होने के नाते यह उनके लिए लगभग असंभव हुआ क्या फिर कभी अंतरिक्ष में गए नहीं लेकिन मैं अक्षर वहाँ दोबारा जाना चाहता था 1971 में नील ने नासा से इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने सिम सेनाटी यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिखाई पृथ्वी पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिका प्रौद्योगिकी का, का उपयोग कैसे किया जाए उन्होंने उसका भी अध्ययन किया उन्नीस में वो उस टीम के प्रमुख थे जो ओपन हार्ट सर्जरी में उपयोग के लिए एक पंप विकसित कर रही थी यह पंप अपोलो अंतरिक्ष शूट में इस्तेमाल किए गए पंप जैसा था निर फिर कभी अंतरिक्ष में नहीं गए उन्होंने वोइयों में एक फार्म खरीदा और वहां अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन व्यतीत किया वो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए या उन्होंने कोई साक्षात्कार दिया उन्नीस में उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने शिक्षण कार्य से इस्तीफा दिया इस बीच छह और चंद्रमा मिश्रों के साथ अपोलो कार्यक्रम जारी रहा अंतरिक्ष अन्वेषण में अगला बड़ा कदम 1970 के दशक में जनवरी उन्नीस सौ छियासी को अंतरिक्ष यान चैलेंजर लिफ्ट ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया नील उस समिति के उप प्रमुख थे जिसने उस आपदा के कारण का पता लगाया जुलाई उन्नीस सौ चौरानबे में पूरे अमेरिका में लोगों ने पहली मून लैंडिंग की 25 भी वर्षगांठ मनाई। नील ने किसी आधिकारिक कार्यक्रम में में में भाग नहीं लिया। वो एक स्थानीय एयर एयर शो में जरू, शो जरूर तो ट था जिसने अपोलो ग्यारह के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाया बनाया गया था जिसमें अपोलो ग रॉकेट अड़सठ दशमलव सात फीट लंबा था और इसका वजन लगभग तीन हजार दो सौ टन था वो तब तक बना सबसे बड़ा रॉकेट था वो तब तक बना सबसे बड़ा रॉकेट था लिफ्टअप के बाद पहले चरण के इंजनों ने ढाई मिनट तक फायर किया जिससे रॉकेट लगभग सैंतीस मील की ऊंचाई तक उठा तब पहले चरण के रॉकेट अटलांटिक महासागर में गिर गए सर्विस मॉड्यूल चंद्र मॉड्यूल अंदर कमांड मॉड्यूल तीसरे चरण का रॉकेट दूसरे चरण का रॉकेट और पहले चरण का रॉकेट अपोलो अंतरिक्ष दूसरे चरण के इंजनों ने लगभग 6 मिनट तक फायर किया जो रॉकेट को लगभग 15,500 मील प्रति घंटे की गति से लगभग 115 मील की ऊंचाई तक ले गया फिर दूसरे चरण के इंजन भी गिर गए तीसरे चरण के इंजन ने अपोलो 11 को लगभग 17,400 मील प्रति घंटे की गति से कक्षा में फेंका कई बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद इंजन ने लगभग चौबीस मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचने के लिए फिर से फायर किया उसने अपोलो ग्यारह को चंद्रमा की ओर तेजी से भेजा हवाई जहाज में अपनी पहली सवारी का आनंद लिया वो पहले से ही उड़ान से मोहित थे उन्नीस सौ छियालीस अपने सोलहवें जन्मदिन पर नील ने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करके पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया उन्नीस सौ सैतालीस नील ने हाई स्कूल पास किया उसे एक नौसेना छात्रवृत्ति मिली और वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए परड्यू विश्वविद्यालय गया। 1949 नौसेना को कोरियाई युद्ध में लड़ने के लिए नील को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पड़ी 1950 से उन्नीस अमेरिका और 19 अन्य राष्ट्रों के बीच सुदूर पूर्व में कोरियाई युद्ध लड़ा गया नील को फाइटर पायलट के रूप में कोरिया भेजा गया जहाँ उसे उत्कृष्ट सेवा के लिए तीन एयर मेडल से सम्मानित किया गया उन्नीस नील अमेरिका में लौटे और उन्होंने परड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की उन्नीस यूनिवर्सिटी से विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की उसने एक के में काम शुरू किया 1956, को नील ने से की। 1957, एक के बीच स्पेस रेस शुरू हुई उन्नीस सौ इकसठ सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने उन्नीस सौ बासठ नील को एक अंतरिक्ष यात्री चुना गया वो अपने परिवार के साथ टेक्स के उन्होंने अपना समय प्रशिक्षण और अंतरिक्ष परियोजनाओं पर काम करने है। 1964, नील को जैमिनी में अपोलो ग्यारह सोलह जुलाई को लॉन्च किया गया बीस जुलाई को नील चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बने उसके बाद बर्ज एल उतरे उन्नीस सौ तर नील नासा छोड़कर सिनसिनाटी सिन्सिन, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने उन्होंने वाहियों के पास एक फार्म खरीदा उन्नीस सौ नील को कांग्रेस का अंतरिक्ष पदक मिला उन्नीस सौ से उन्नीस नील ने सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी छोड़ी उन्होंने विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में काम किया उन्नीस नील ने अंतरिक्ष पर राष्ट्रीय आयोग यानी एन के लिए काम किया उन्नीस सौ चैलेंजर ने लिफ्ट ऑफ में कुछ सेकेंड बाद अंतरिक्षयान चैलेंजर में लिफ्ट ऑफ के कुछ सेकंड बाद विस्फोट जिससे सभी सात अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई नील कारण का पता लगाने वाले जांच टीम के सदस्य थे उन्नीस में पूरे अमेरिका में मून लैंडिंग के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया पर नील ने उसमें भाग नहीं लिया उन्नीस सौ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन शटन ग्लेन शट्टल पर सवार होकर फिर से अंतरिक्ष में गए सतहत्तर वर्ष की आयु में वो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष का बुढ़ापे पर प्रभाव की जाँच करना था 2012 25 अगस्त को नील आमसोंग का देहांत हुआ